कवितावली लंका कांड बालिधल काल जल जान पासान भगवंत तय तुनाची विपुल विकराल तुंग गृह सिंहिधे आयि गो कौशलाधीश तुलसी जे छत्रौल दस दूर की ढे ईश बक शीष जनि खीस करु ईश सुनु अजहु देश ही ही बात कल की ही बात की है उन्होंने बाली को को मार समुद्र में पत्थरों की नाव बना दिया हे स्वामी तो भी तुमने भगवान को नहीं पहचाना जिनके साथ काल के समान भयंकर बहुत से रीच और वानर वीर वृक्ष तथा ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंग लिए हुए हैं तथा जो राज छत्र गिराने के ब्याज से तुम्हारे दसो से छेदन कर चुके हैं वे तुलसीदास के प्रभु कोशलेश्वर भगवान राम आ गए हैं हे स्वामिन सुनिए शिवजी के इस देन को नष्ट ना कीजिए जानकी जी के दे देने से अब भी कुल की कुशल हो सकती है सैन्य के कपिन को, को बनय अब अर्बुदय महाबल भी रहनुमान जानी भूल है दस दिशा शीस पुन डोली है गोपि रघुनाथ जब बान तानी बाल गर्भुमा उनकी सेना के बानरों की गणना कौन कर सकता है उन्हें अरबों महाबली वीर हनुमान ही जानो जब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर बाढ़ चढ़ाएंगे तब तुम दसो दिशाओं को भूल जाओगे और तुम्हारे मस्तक मस्तकने लगेंगे बाली ने भी तो मन में ऐसा ही अभिमान किया था किन्तु? उन्होंने उसे मार चौपट कर यमराज की खानी में दे दिया। मंदोदरी कहती है हे रावण, मेरी सलाह सुनो शीघ्र ही महारानी जानकी जी को ले जाकर दे दो गहन उजारी पुरजारी सुतमारी तव कुशल गो किस बहर जाओ को सर्ब कोस को भयो दास रथी बीर बिर दैत तुम्हारा प्रबल शत्रु जिसका दूत एक वानर तुम्हारे वन को को को उजाड़, नगर जला और और पुत्र को मार कर कुशल चला गया और दूसरे दूत ने जब प्राण करके सभा में क्रोध किया तो वो नीचा दिखा दिया और गर्व गर्भचूर्ण कर दिया गोसाई जी कहते हैं मंदोदरी मंदोदरी भयभीत होकर कहने लगी हे मंदमती स्वामी मेरी सलाह सुनिए जब तक बड़े यशस्वी वीर वर दशरथ नंदन रण में क्रोधित नहीं होते तब तक तुम शीघ्र उनसे मिलो कानन उजार कानी नगर उजार्यो सो बिलोक्यो बलुकी सको तुम्हें विद्यमान जातु धान मंडली में कपि कोपिरो तुलसी सको कंत सुन कुल अंत अंतहानी हाथों की ही यते भरो सको ही चापन राम सको। तुमने एक बानर का बल तो अपनी आंखों से देख लिया उसने अकेले ही वन को उजाड़ डाला अक्ष को मारकर उसकी सेना को चूर्ण कर दिया और नगर में आग लगा दी तुम्हारे रहते हुए ही दूसरे बानर अंगद ने द्राक्षस मंडली में क्रोध करके पैर रोप दिया, जो किसी से नहीं खिला, तुलसी के स्वामी श्री ही, ही है अतः अब अपने चित्त से अपनी भुजाओं का भरोसा त्याग दो और जब तक श्री रामचंद्र धनुष न चढ़ावे और क्रोधित होकर दसों मस्तकों को छेदन करने वाला बाढ़ न निकाले तब तक शीघ्र उनसे मिल जाओ पवन को पूत पुतो दूत बीर रो धक को रोजोलोपी रोप्यो पाऊ चपरी चमो को चाऊ गाहिगो चाहिगो चाही गोम सुघुनाथ कपिशाथ पाथ नाथ बांधी आयो जागी हो जाहिगो उनके बाके वीर पवन पुत्र को तुमने देखा जो लंका जैसे दुर्गम गढ़ को धक्के से ढकेल कर ही ढा गया बलशाली बाली का पुत्र अंगद तो कल ही बड़ी फूर्ति से पूर्वक चरण रोप तथा तुम्हारा दर्प चूर्ण कर तुम्हारी सेना का उत्साह देख गया अब वे ही श्री रघुनाथ जी वानरों को साथ लिए समुद्र को बांधकर आए हैं सो हे नाथ यदि इस समय तुम भागोगे तो तुम्हें खरोच कर धूल फाँकनी पड़ेगी इसलिए अहंकार को छोड़कर और मिलने की तैयारी कर जानकी जी को दे दो नहीं तो हे प्रिय तुम बर्बाद हो जाओगे उदधि अपार उतरत नहिलाी बार केसरी कुमार सो अदंड कैसो का उजार उजारि अक्षरक्ष अच्छ मारी भट भारी भारी रावरे के चावुर से कारि गोम तुलसी तिहारे विद्यमान युवराज आज कोाऊ रोपी सब छूछे के छाड़ि गोम कहे कि नलाज पिया आज हो नए बाज सहित समाज गढ़ कैसो भाड़िगो देखो जिसे अपार समुद्र को पार करते देरी नहीं लगी वह केसरी कुमार हनुमान यहाँ आकर अदंड के समान तुम्हें दंड दे गया उसने बाघ को उजाड़ तथा अक्ष कुमार एवं अन्य राक्षसों को मारकर तुम्हारे बड़े बड़े वीरों को चावल की तरह कूट गया और आज तुम्हारे रहते रहते क्रोध अपने पैरों को सबको बलहीन करके छोड़ गया। प्रिय कहने की तुमको लाज नहीं नहीं आती। तुम बाज नहीं आते आज अंगत सारे गढ़ को समाज सहित राड के घर के समान घूम घूम कर देख गया जाके के रो सह त्रिदोषा दूर के पयत्न छत्री खोज खोजत खलकमे मास्मति को नाथ साहसी सहसबाहु समर समर्थ नाथ हेरिए हलक सहित समाज महाराज सो जहाज राज बूढ़ि गय जा के बलबारिधि छलक मे टूत पिनाक के मनाक बाम राम से तेनाक बिन भये भृगुनायक पलक मेम जिसके क्रोध रूपी दुस्सह त्रिदोष के दाह द्वारा नष्ट कर दिए जाने से संसार में खोजने पर भी छत्रियों का पता नहीं लगता हे नाथ जरा हृदय में सोचकर देखिए माहष्मतिपुरी का राजा साहसी सहस्त्रबाहू रण में कैसा समर्थ था किंतु हे महाराज वह की महान जहाज अपने समाज सहित जिस परशुराम के बलरूपी समुद्र की हिलोरे में ही डूब गया दही परशुराम जी धनुष टूटने पर श्री रामचंद्र जी से कुछ टेढ़े होते ही क्षण नाक प्रतिष्ठा के हो गए अथवा उनकी स्वर्ग प्राप्ति रुक गई। रामायण में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम ने परशुराम जी के दिए हुए धनुष में बाण संधान करते समय कहा कि यह बाण अमोघ है इसके द्वारा आपका वध तो होगा नहीं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं किन्तु आप अपने तपोबल से जिन देव लोकों को प्राप्त करने वाले थे उन लोगों की प्राप्ति अब आपको न हो सकेगी। ही छोनी छत्री बिनु कुठार जान परम कृपाल जो लिपाल लोक पालन जब पहनुहाई मई है मन हनुमान कह नाक में पिनाक मे सबाम बिलोक राम परलोक नाइ मिलिए पै नाथ राजाओं का संहार करने वाले हैं तथा पृथ्वी की कई बार निष्क्षत्रिय कर चुके हैं इनके हाथ में कठिन कुठार रहता है और इनका वीरों का सा स्वभाव है यह जानकर भगवान श्री राम ने राजाओं तथा तो लोकपालों पर अत्यंत कृपा परवश हो मन में यह अनुमान किया कि जिस समय इनका परशुराम जी के साथ धनुष युद्ध होगा उस समय इन लोगों की क्या दशा होगी और यह देखकर कि पिनाक के बहाने को लेकर इनकी नाक सिकुड़ गई है परशुराम जी के परलोक स्वर्ग प्राप्ति को रोक दिया और संसार के भारी भ्रम को कि उनका सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है मिटा दिया हे प्रिय उन्हें श्री रामचंद्र जी को ईश्वर जानकर अपने दसों से पृथ्वी पर रखकर और बीसों हाथ जोड़कर मिलो